श्रीमद्भगवीता शंकर पुनः कम क्षेत्र संयोगः क्षेत्रों संयोग इव नाव्वाइव घट से द्वारकः संबंध विशेषः संयोगः क्षेत्रेण क्षेत्र संभवती आकाशवद निरवय न अपि लक्षणः नी समवायलक्षण तंतुपटियों क्षेत्र क्षेत्रों इतरेतर कार्यकारण भ्य। इति पूर्वपक्ष इस क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से क्या अभिप्राय है क्योंकि क्षेत्रज्ञ आकाश के समान अवजव रहित है इसलिए उसका क्षेत्र के साथ रस्सी से घड़े के संबंध की भांति अवजवों को संसर्ग से होने वाला संबंध रूप संयोग नहीं हो सकता वैसे ही आपस में एक दूसरे का कार्य कारण भाव न होने से सूत और कपड़े की भांति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का समवाय संबंध रूप संयोग भी नहीं बन सकता उच्चते उच्यते क्षेत्रक्षेत्रो विषय विशे विषयिणो भिन्नस्वो इतरेतरतर्माध्यासलक्षण संयोग क्षेत्र क्षेत्र स्वरूपेकानबंधन रज्जुशुक्तिदीना तद्वेकनाभासर्परजता उत्तर पक्ष बताया जाता है सुनो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न स्वभाव वाले हैं उनका अन्य में अन्य के धर्मों का अध्यास रूप संयोग है यह संयोग रज्जु और सीप आदि में उनके स्वरूप संबंधी ज्ञान के अभाव से अध्यारोपित सर्प और चांदी आदि के संयोग की भांति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण है स अयम सय अध्यासस्वरूप क्षेत्र क्षेत्रों मिथ्या ज्ञान लक्षणः ऐसा यह अध्यास स्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग मिथ्या ज्ञान है यथाशास्त्र क्षेत्र क्षेत्रणेद परिज्ञानपूर्वक प्रागदर्शित रूपा क्षेत्राद मुंजाद एवं इसी काम यथोक्त लक्षण क्षेत्र प्रविभज्य सतन्ना इत्यनेन निरस्त सर्वोपाधि विशेष ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपेण यह पश्य जो पुरुष शास्त्रोक्तरी रीति से क्षेत्र और क्षेत्र के लक्षण और भेद को जानकर पहले जिसका स्वरूप दिखलाया गया है उस क्षेत्र से मुंज में से सीख अलग करने की भांति पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त क्षेत्रज्ञ को अलग करके देखता है अर्थात उस ज्ञेयस्वरूप क्षेत्रज्ञ को न सतन्ना सदुच्यते इस वाक्यानुसार समस्त उपाधिूप विशेषताओं से अतीत ब्रह्म स्वरूप से देख लेता है क्षेत्रम च माया निर्मित हस्ति स्वप्न वस्तु गंधर्व नगरादिवद असद सद इव निश्चित विज्ञानो यह तथोक्त सम्यक दर्शन विरोधा अपगछति मिथ्याज्ञानम तथा जो क्षेत्र को माया से रचे हुए हाथी स्वप्न में देखी हुई वस्तु या गंधर्व नगर आदि की भांति यह वास्तव में नहीं है तो भी सत की भांति प्रतीत होता है ऐसे निश्चय निश्चयपूर्वक जान लेता है उसका मिथ्याज्ञान उपर्युक्त यथार्थ ज्ञान से विरुद्ध होने के कारण नष्ट हो जाता है तस्य जन्म तमहेतु अपगमत यं वेत्ती पुरुष प्रकृति चुनै सहन विद्वान भूयो न इति अभिजाते यदपन्नम उत्तर पुनर्जन्म के कारण रूप उस मिथ्या ज्ञान का अभाव हो जाने पर यहम जा वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुण सह इस श्लोक से जो यह कहा गया है कि विद्वान पुनः उत्पन्न नहीं होता तो युक्ति युक्त ही है न स भूयो भिजायते सम्यदर्शन फलम अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति जन्मा उक्ता जन्म कारण अविद्या अविद्यामितक क्षेत्र संयोग उक्ता अतः तस्या अविद्यावर्तक सम्य दर्शन उक्तम् अपि पुनः शब्दातरेण उच्य से न स भूयो भिजाते इस कथन से पूर्ण ज्ञान का फल अविद्या आदि संसार के बीजों की निवृत्ति द्वारा पुनर्जन्म का अभाव बतलाया गया तथा अविद्याजनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग को जन्म का कारण बतलाया गया इसलिए उस अविद्या को निवृत्ति करने वाला पूर्ण ज्ञान यद्यपि पहले कहा जा चुका है तो भी दूसरे शब्दों में फिर कहा जाता है समम सर्वेश भूतेषु तिषत परमेश्वर विनश्य स्वीन जश्यति स पश्यति समम निर्विशेषम तिषंत स्थिति कुरक्ष क्वर्वेशु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरासु प्राणिषु कम परेहेन्द्रियमनोबुद्यक्ता मन अपेक्ष्य परमेश भूतेषु ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणियों में सम भाव से स्थित व्याप्त हुए परमेश्वर को अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अव्यक्त और आत्मा की अपेक्षा जो परमेश्वर है उस परमेश्वर को सब भूतों में समभाव से स्थित देखता है तानी विशिष्ट विनशत्सु तम च इति अवनश्यमती परमेश्वरस्य च अत्यंत चत्यंतलक्षण्य प्रदर्शनार्थम यहाँ भूतों से परमेश्वर की अत्यंत विलक्षणता दिखाने के निमित्त भूतों के लिए विनाशशील और परमेश्वर के लिए अविनाशी विशेषण देते हैं कथम पूर्वक इससे परमेश्वर की विलक्षणता कैसे सिद्ध होती है सर्वेश ही भावविकाराण जनलक्षणों भावविकारों मूलम जन्मोत्तर भावि अन्य सर्वे भावविकारा विनाशाता विनाशात्परो न कचिद अस्त भावविकारो भावाभावा सती ही धर्मिणी धर्मातीरपक्ष सभी भाव विकारों का जन्मरूप विकार मूल है अन्य सब भाव विकार जन्म के पीछे होने वाले और विनाश में समाप्त होने वाले हैं भाव का अभाव हो जाने कारण के कारण विनाश के पश्चात कोई भी भाव विकार नहीं रहता क्योंकि धर्मी के रहते ही धर्म रहते हैं अतः अत्यंत भाव पूर्व पूर्वभावि सर्वे भाव विकारा प्रति सिद्धा भवंती सहकार्य इसलिए अंतिम भाव विकार के अभाव का अमिश्चयतम इस पद के द्वारा अनुवाद करने से पहले होने वाले सभी भाव विकारों का कार्य के रहित? प्रतिशेष हो जाता है तस्मा सर्वूत एव परमेश्वरस्य परमेश्वर से सिद्ध च या एवम् यथोम परमेश्वर पश्य स पश्यति सूत्रांग उपर्युक्त वर्णन से परमेश्वर की सब भूतों से अत्यंत ही विलक्षणता तथा निर्विशेषता और एकता भी सिद्ध होती है अतः जो इस प्रकार उपरयुक्त भाव से परमेश्वर को देखता है वही देखता है ननु नर्व अभी लोक पश्यति कि विशेषणेन पूर्वपक्ष सभी लोग देखते हैं फिर वही देखता है इस विशेषण से क्या प्रयोजन है सत्यम पश्यति किम तो विपरीतम पश्यति अतो विशेष नष्टि इति पश्यरपक्ष ठीक है अन्य सब भी देखते हैं परंतु विपरीत देखते हैं इसलिए वह विशेषण दिया गया है कि वही देखता है दृष्टि अलेकम चंद्रम पश्य तम अपेक्षा एक चंद्रदर्शी विशिष्यते सब पश्यति तथा एव इह अपि एकम अविभक्त यथोक्त आत्मा य पश्य स विभक्त विभक्ताने कात्म विपरीत दर्शिभ्यो विशिष्यते इति जैसे कोई तिमिर रोग से दूषित हुई वाला अनेक चंद्रमाओं को देखता है उसकी अपेक्षा एक चंद्र देखने वाले की यह विशेषता बतलाई जाती है कि वही ठीक देखता है वैसे ही जहां भी जो आत्मा के उपरयुक्त प्रकार से विभाग रहित एक देखता है उसकी अलग अलग अनेक आत्मा देखने वाले विपरीत दर्शियों की अपेक्षा या विशेषता बतलाई जाती है कि वही ठीक ठीक देखता है इतरे पश्यंत अपि न पश्यंती विपरीत दर्शित्वाद अनेक चंद्रदर्शीवद इत्यर्थ अभिप्राय यह है कि दूसरे सब अनेक चंद्र देखने वाले की भांति विपरीत भाव से देखने वाले होने के कारण देखते हुए भी वास्तव में नहीं देखते